मैं तो रस्ते से जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा रहा था रस्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था भेलपुरी खा रहा था तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तुझे, तुझे मिर्ची लगी तो हमने मैं एक बात क्या करूँ तुझे मिर्ची ये लगी दो हजार इक्कीस का पहला है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये साल हम सबके लिए पिछले साल यानी कि साल 2020 से बेहतर गुज़रेगा देखिए अब सवाल बेहतर गुजरने का तो यूँ है कि अगर जो हम अपने घर में रहते हैं या घर से बाहर रहते हैं और उसमें से हम किसको बेहतर समझते हैं ये सोचने वाली बात है और हर नज़रिए से अलग अलग तरह से इसको देखा जा सकता है तो साहब मेरा ये साल 2020 एक तरह से तो बहुत बढ़िया गुजरा क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ रहने का मुझे अवसर मिला परंतु एक तरह से बहुत बुरा भी गुज़रा क्योंकि मैं अपनी एक बेटी के पास था और दूसरी बेटी मुझसे छः महीने दूर रही तो साहब अफसोस की बात तो ये रही अब दूसरी बात ये आती है कि इस साल में ज़्यादातर वक्त घर के अंदर ही गुजारा गया और आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो खुद को यायावर कहना पसंद करते हो उनके लिए घर के अंदर रहना कितना दुखदाई और कितना कष्टकर रहता होगा तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं अपनी मुजफ्फरपुर के जीवन के दौरान से तो अब मुजफ्फरपुर का जीवन मेरा यूँ है कि ये जीवन दो हिस्सों में गुजरा मैं मुजफ्फरपुर अपनी जिंदगी में दो बार रहा रहने का मतलब यह कि वहाँ पर कुछ समय तक नौकरी करता रहा पहला समय छः महीने का गुजारा और दूसरा लगभग दो साल से थोड़ा सा अधिक तो अब ये पहले समय की बात है ये वो समय था जबकि मैं वर्ष 1977 में पहली बार पहली बार तो नहीं कहना चाहिए मगर बिहार में रहने के लिहाज से पहली बार गया था तो साहब मुजफ़्फ़रपुर पहुंचे और हम तो बनारस के रहने वाले आदमी मुजफ़्फ़रपुर पहुँच के हमारी आंखें थोड़ी सी चौधिया सी गई ना ना ना ना ये मत समझेगा कि चौधिया इसलिए गई कि मुजफ्फरपुर की चमक दमक देखकर हम आश्चर्य चकित हो गए परंतु उस समय हमको लगा ये कि मुजफ्फरपुर कमिश्नरी टाउन है और इसका ये हाल यानी कि जो उनकी मुख्य सड़क थी उसमें जो बाजार था वो देखने के बाद कहा एक तरफ मुझे बनारस का गोदौलिया दिखाई पड़ता था और वहीं बरेली का अपना बड़ा बाजार या किप्स की दुकान और लखनऊ का हजरतगंज और वहाँ मुजफ्फरपुर का स्टेशन के बाहर से शुरू होने वाला बाजार और जो कल्याणी चौक तक जाता था देखिए मुजफ्फरपुर के जो मेरे साथी जो रहने वाले मेरे दोस्त हैं वो नाराज़ ना हों मैं आपको अपनी पहली प्रतिक्रिया से अवगत करा रहा हूं तो साहब खैर हम मुजफ्फरपुर पहुंचे और उस वक्त ये एक हंसी की बात है कि नौकरी करने निकले थे घर से और जानते हैं हमारे साथ हमको छोड़ने कौन आया था बनारस से मुजफ्फरपुर तक मुझे छोड़ने के लिए मेरे माता पिता आए थे हाँ हाँ साहब मैं उन चंद लाडले बच्चों में था जिनको कि अकेले घर से बाहर निकलने में यानी उस उम्र में भी मेरे माँ बाप जो थे वो डरते थे कि न मालूम बच्चा कहीं भटक ना जाए तो खैर साहब उन्होंने अपनी रसूख से मेरे रहने का भी इंतज़ाम कुछ किया था एक कोई होटल था शायद उसमें एक कमरा हमने महीने के आधार पर लिया था और वो होटल स्टेशन के काफ़ी पास था और हमारी ब्रांच वो तो इस्टेसन के ऑलमोस्ट एकदम सामने थी ब्रांच मतलब मैंने आपको बताया होगा कि मैं स्टेट बैंक की मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच में पोस्ट हुआ था प्रोबेशनरी ऑफिसर पहला पहली ब्रांच थी मेरी वो तो अब साहब वहाँ पहुंच गए हम वहाँ रहने लगे और शनिवार का दिन था तो शनिवार के दिन माता पिता वहाँ रहे उसके बाद मैं उनके साथ बनारस चला गया वापस और सोमवार की सुबह यानी कि शनिवार की रात में बनारस पहुंचा और इतवार की रात में फिर वहाँ से चला और सुबह वापस मुजफ़्फ़रपुर अब मुजफ़्फ़रपुर में रहना शुरू हो गया रहना शुरू हो गया धीरे धीरे परिचय बढ़ा दोस्तियाँ हुई लोगों से जान पहचान हुई कुछ ऐसे घनिष्ठ दोस्त बन गए जो कि तैतालीस साल हो चुके हैं अब तक तैतालीस साल बाद भी दोस्त हैं और दोस्तियां चल रही हैं तो साहब वो दोस्त और परिवार तो अब सब एक हो चुका है तो अब आपको बताता हूं मुजफ्फरपुर में जो खान पान हम लोगों का था उससे कुछ फर्क है। फर्क था अब मुझे मालूम नहीं कि पिछले तीस चालीस साल में मुजफ्फरपुर में क्या हो गया होगा परंतु उस समय में स्टेशन के बाहर जो छोटे मोटे ढाबे होटल टाइप के थे वहां पर हमको राइस प्लेट मिलती थी राइस प्लेट में होता क्या था चावल और वो चावल जिसको हम लोग बॉइल्ड राइस कहते हैं वो बॉइल्ड राइस और एक पानी जैसी दाल और उसके बाद खाली चावल की प्लेट का दाम होता था उसके साथ में एक छोटी कटोरी में कुछ रसेदार सब्ज़ी और आलू की भुजिया और एक छोटा सा पापड़ और उसके साथ में कुछ अचार तो साहब ये खाना था मगर यार हम तो खाना हमें दिन में खाने से नींद आने लगती थी तो हम कोशिश ये करते थे कि दिन में खाना ना खाया जाए मगर यार अब दिन में भी खाना ना खाया जाए और सुबह अगर आप नाश्ता करने के लिए निकलते तो फिर ब्रेड ऑमलेट ये सब उपलब्ध था मगर अब हम तो ठहरे आ, नहीं नहीं परदेसी नहीं थोड़े से एडवेंचरस तो हमारे एडवेंचर की हालत ये थी कि हम हर दिन कुछ नई चीज़ खाने को ढूंढते थे कि आज क्या नई चीज़ हो सकती है देखिए घर में तो जब घर में रहते थे तो, तो बिल्कुल आयरन क्लैड रूल चलता था कि जो बना है चुप करके खा लो मगर बाहर रहने पर तो आज़ादी रहती है ना और हम तो नए नए बाहर निकले थे तो साहब एक दिन अपने होटल से चलते हुए और हम आ रहे थे ब्रांच की तरफ ये पहले दूसरे हफ्ते की बात है एक छोटी सी दुकान जिसमें सामने एक आदमी जलेबियां बना रहा था और दुकान के अंदर निहायती ही कालिक और वहीं पर हमने देखा बगल में दे, दही के कूड़े भी रखे हुए थे तो हमने कहा वाह यार ये तो हमें अपना बरेली याद आ गया बरेली में जलेबी और दही खाया जाता था वो बड़ा बढ़िया नाश्ता माना जाता था तो साहब हम चूँकि सुबह सुबह ऑफिस के लिए आ रहे थे और शायद थोड़ी देर में ही उठे थे तो इसलिए बस उठे नहाया और चले आ रहे थे ब्रांच की तरफ तो थोड़ी भूख भी लग रही थी अब साहब हमने जलेबी मांगी तो उसने कहा बैठकर खाएंगे या ले जाएंगे हमने कहा नहीं अंदर देखा बैठ कर चलिए कुछ थोड़ी कैट से भरी हुई बेंचें थी और अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनको देखकर मेरा थोड़ा अभिजात्य आ, मतलब अभिजात्य वर्ग होना मुझे समझ आया कि मैं इन लोग से ऊंचा हूँ परंतु तो फिर मैंने कहा वर्ता है क्या यार कौन से ऊंचे हो चलो बैठो और फिर अपने आप को समझाकर मैंने दुकानदार से कहा कि नहीं नहीं मैं बैठता हूँ आप मुझे दे दीजिए दुकानदार तो पहले तो भोजपुरी ना सुनकर हिंदी सुनकर उसने समझ लिया कि यह आदमी तो थोड़ा अलग है और मैंने उसको आप और दे दीजिए इस तरह की बाते की बातें थी तो उसे शायद थोड़ा मैं फर्क भी लगा होगा उसने मैं अंदर बैठ गया उसने मुझे जलेबी दी मैंने कहा भैया थोड़ा दही भी दे दीजिए अब तो दुकानदार मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि वो एक हाथ में जलेबी और एक हाथ में आ, मिट्टी के बर्तन में कुछ और भी लेकर आया था तो उसने कहा और आपको दही चाहिए ये नहीं चाहिए मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए मैं मुझे पता नहीं था कि वो क्या है मैंने कहा जो भी है मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे जलेबी के साथ कुछ और भी टिकाना चाहता है यानी कि समोसा जैसे कोई चीज़ मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए और साहब मैंने जलेबी ले ली और वो लेकर आया दही थोड़ा एक प्लेट में या कटोरे में या शायद मिट्टी के बर्तन में ही और साहब मैंने दही और जलेबी मिला कर खाना शुरू कर दिया मुझे याद नहीं शायद 100 ग्राम जलेबी ली या 200 ग्राम ली या 250 ग्राम ली क्योंकि मैं वैसे बता दूं मैं 250 ग्राम भी खा सकता था ऐसी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है परंतु तो आज जब सोच रहा हूँ तो लगता है कि शायद ढाई तो नहीं होगी मगर सौ दो तो होगी ही साहब वो जलेबी ली दही के साथ खाई और पैसे दिए आगे बढ़ गया चला आया बस साहब अगले दिन फिर सुबह दुकान के सामने से निकले और हमने जलेबी लिया दही लिया बैठकर खाने लगे इस तरह से चार पांच छह दिन गुजर गए और हम आते रहे बैठते रहे दुकानदार से दुआ सलाम पहचान हो गई बातें करने लगे देखिए दुकानदार भी कोई बहुत बुजुर्ग आदमी नहीं था मुझे थोड़ा उम्र में ज़्यादा रहा होगा क्योंकि मैं तो उस वक्त 22-23 साल का था दुकानदार शायद चालीस साल का रहा होगा तो दुकानदार से मैंने पूछा कि ये आप दूसरी चीज क्या देते हैं लोगों को तो उसने कहा कि अरे साहब ये चने की दाल देते हैं तो मैंने कहा जलेबी और चने की दाल ये क्या कॉम्बिनेशन होता है उसने कहा साहब जलेबी के साथ चने की दाल ही खाई जाती है मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है बोला साहब अजीब बात तो यह है कि जो आप कर रहे हैं मैंने कहा मतलब उसने कहा जलेबी के साथ दही बोला गर्मा गर्म आप जलेबी निकालते हैं और उसको इस ठंडे दही के साथ खा रहे हैं तो क्या मजा आता होगा और दही में तो जब आपने कुछ मिलाया ही नहीं तो स्वाद क्या है यार आज सोचता हूं तो उसका लॉजिक तो मुझे सही लगता है परंतु उस वक्त शायद मैंने कहा अरे चले कि दाल खाना तो बड़ी बेवकूफी है तो वो बोला बड़ी बेवकूफी वो है जो आप कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त तक थोड़ी हंसी मजाक दोस्ती का सा टोन आ चुका था तो मैंने यूं तो बुरा नहीं माना अब आज सोच रहा हूं तो मुझे लगता है कि इट वॉज क्वाइट ऑफेंसिव बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझको लगा कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल बातचीत है शायद युवा युवावस्था में थोड़ी इस तरह की बात खिलंदड़ापन चलता भी है तो खैर मैंने उससे कहा कि यार तो फिर थोड़ी चने की दाल मुझको भी दो मैं भी ट्राई करता हूँ मगर आपसे सच बताता हूँ मुझे चने की दाल और जलेबी का कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया तो खैर साहब यह हो गया अब यह जलेबी और चने की दाल का किस्सा मैंने अपने घर पर भी बताया बनारस के दोस्तों को भी बताया और मेरी तरह सभी हत हके बक्के हतप्रभ रहते गए अब आपको एक बात और बताऊँ वहीं मुजफ्फरपुर में ही मैंने पहली बार हमारे एक अग्रज हमसे सीनियर हमारे दोस्त थे दोस्त तो कहना मतलब उन, मैं उनको दोस्त कहने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ हमारे अग्रज हमसे बड़े ही थे वो भी हमारे साथ शाखा में काम करते थे अरुण कुमार जी तो अरुण कुमार जी मुजफ्फरपुर के निवासी थे और उनके साथ हम लोग रह कर के क्योंकि उनकी साहित्यिक अभिरुचि थी और तो उनके साथ रह करके हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में बातें करते थे वहीं पर मैंने उनसे पहली बार फणीश्वरनाथ रेणु वगैरह का जिक्र सुना था फणीश्वरनाथ रेणु का जिक्र के साथ में आपको ये बता दूँ कि मेरे दिमाग में फणीश्वरनाथ रेणु केवल तीसरी कसम के लेखक थे तो वो चीज़ क्या थे मैं नहीं जानता था और उनके लेखन की विधा और शैली और इसके बारे में मुझे अधिक ज्ञान नहीं था तो वहाँ पर अरुण कुमार जी के साथ रहकर मुझे उस विषय में चर्चा करने का कुछ कविताओं के विषय में चर्चा करने का मौका मिला मगर उस चर्चा में वो बोलते थे मैं सुनता था मैं केवल जिसे कहते हैं कि एक एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर था मगर उनका साथ मेरे को अच्छा लगता था तो हाँ बात खाने की हो रही थी अरुण कुमार जी अक्सर शाम को मुझे और हमारे जैसे जो दो तीन और नए रण बैंक में आए थे हम लोगों को लेकर के जाते थे और चाय की दुकान थी एक वहीं कचहरी कंपाउंड में पीछे की तरफ और वहाँ पर मैंने पहली बार उनके साथ सेव बूंदिया खाया सेव बूंदिया आप समझते हैं क्या होता है वो होता है सेव यानी कि बेसन का सेब और उसको बूंदी में डालकर बूंदी उसके साथ में मिलाकर खाना ओह इट्स हेवनली बहुत बहुत ही अच्छा स्वाद होता है उसका परंतु कुछ लोग तो मेरा आज भी उसके लिए मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ वो नमकीन चरपरा सेव और उसके साथ में वो मीठी बूंदी मगर जो स्वाद उसका मुझे उस समय लगा आप मेरी आवाज़ सुन के समझ रहे होंगे कि इस वक्त भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं उसकी याद कर रहा हूँ बात सिर्फ सेव बुंदिया की या दही जलेबी की नहीं है बात है खाने के साथ जुड़े हुए उन दोस्ती के लम्हों की उन कहानियों की जो हम उनके साथ में जोड़ते हैं उनके साथ में सुनते हैं और उन भावनाओं की जो वे भोजन जब वो वो खादे जब भी अब सामने आते हैं तो उनके साथ में जो बातें जुड़ी हुई साथ में दिमाग में आती हैं मैं उनकी याद करता हूं और भाव विभोर हो जाता हूं यही कह सकता हूं और मैं इतना अवश्य बताना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में जहाँ भी गए वहाँ पर मैंने तो ये कोशिश की है कि कुछ न कुछ नया खोजूं हालाँकि जो जाना पहचाना चिर परिचित जैसे कि अपने बरेली की जलेबी और दही मुजफ्फरपुर में खोजना ये भी होता रहा परंतु उसके साथ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट वो भी करने का मौका मिला और मुझे अपने ऊपर खुशी है कि मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया मुझे अच्छा लगा और देखिए मैं आज आपके साथ इसको साझा भी कर रहा हूं शेयर भी कर रहा हूं आप भी कभी अगर मुजफ्फरपुर जाएं तो मुझे बताइएगा कि मुजफ्फरपुर में अभी भी जलेबी और चने की दाल मिलती है या नहीं सेव बूंद की दुकानें हैं या नहीं और मैं इंतज़ार करूंगा आपकी बात सुनने का तो आज के लिए मैं यहीं पर बस करता हूं क्योंकि समय हो गया है और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात सुनते हैं सुन रहे हैं नए साल की फिर से शुभकामनाएं एक बार आप सबको और हम लोग आगे फिर बातें करते रहेंगे हमने एक बात कही में हमारी फिर मुलाकातें होंगी नमस्कार धन्यवाद तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं वो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं